श्री श्रीरामकृष्णकथा चतुपरच्छेद मणिमल्लिक्रह्मोत्सव प्रभु श्रीरामकृष्ण प्रभु श्रीरामकृष्ण कलिकता श्रीयुक्त मणिलाल मल्लिकुपटीवाट्यां सभक्त शुभागमनवा ततिवर्ष ब्राह्मत्सव अपराह वेला चतन माता सैद्य ब्रह्म सामवत्सरीक उत्सव दयाशी अठादतख्रीष्टाब्दस्य नवेमबर मसल से षड्विशो दिवस श्रीयुक्त विजयकृष्णगोस्वामी तथा नैके ब्राह्मक्ता श्री प्रेमचांद बड़ालो गृहस्वामीन मास्टर सगताशयादय सह वर्तन्ते, वर्तयुक्त मणिलालो भक्ता सेवा बहुविधाजन करहलादरक भविष्य तदनंतर ब्राह्म भ अत प्रसाद प्राप्स श्रीयुक्तों विजय इद्मी ब्राह्मी स अद्यनू मुसन क्यम अषा वस्त्र न धृतवा कथक चरित महाशय प्रहलादरितकता हिण्यकश्यपु हरिंदा तथा पुत्र प्रहलाद वारम वत कौ प्रहलाद कृताजलि सन्निधो प्राथयते कथयति च हे हरे पितृ देया। प्रभु श्रीरामकृष्णईमा इमाम वाचम विजयादिभक्ता श्री, श्री प्रभुसमीपे उपा प्रभो भावस्था जी विजयगोस्वामी प्रभृति ब्रह्म भक्भ्य उपदेश ईश्वरदर्शन तथा देश प्राप्ति ही। तथा लोक तदा लोकशिक्षा कियला पर कथयति भक्ति लाभो भक्तिलाभो अहो शिवनाथस्य शिवनाथ सेदी भक्ति यहां का इव एताद चिंत न समीचनम यत मम धर्म एव यथार्थः अन्येशाम समेशाम धर्मो यहाँ अनेसा धर्म भ्रतपथर स प्राप्त शक्ति शक्य अनंत एवापेक्षिता अनंतम अनतमता पश्य ईश्वर द्रष्टु शोचर वे आम्रात अश्थ विषयासक्त मनस अगोचर वैष्णवचरण अवादी सशुद्ध मनस शुद्धबुद्धेगोचर अतः साधुसंग प्राथना गुरुपदेश तत चित्त चिशुद्धि सैत् तदा दर्शनम सैत् पंकले पाथसी कतकपाते पिस्कृतिर्भवतीदा मुख द्रुम शक्य मलिने मुकुरे तमुख न दृश्य चित्तशुद्धे पर भक्तिलाभे तत्पया तद्दर्शन दर्शना परापेशन लोकशिषा दाँम शक्य पूर्वतः प्रवचन न साधीय एक अस्से की किम मन आसीन मेंगम किौरचंद्रो मिलती मंदर तेनालीव पद्मशंखध्न त्वया कृत संकट ततः चर्मचटकादश दिवासपुर आदो हृदय मंदर परिषतिर्धेया देंव्रतिमा आनेत्या पूजाजन कर्तव्य किमप् आयोजन नास्ति, भो भो ध्वनिना भोध्वनिना शंखध्न तत कं सियाँ श्रीयुक्तगोस्वामी समाजस्य ब्राह्मी मनुश्रित्य उपास करती उपासना स श्री प्रभुसमीपम्म श्रीरामकृष्ण विजय प्रति अस्त युष्मा पाप पापमी कथ मु सतवा अहम पापी अहम पापी समुगी उपजाते एक प्रत्यय सामश्रेय यम करनस्मी मम पुनः पापम कि पिताम तम वदयत कृतपोस्म न पुनः कदाप्या तन्नाम चीयता तन्नामना देह मन से पवित्र कुरु जिह्वाम पवित्र विधे